श्रीमद्भगवद्गी शांक भाष्य अध्याय तेरा तुन साक्षा निर्देश क्रिय उसी का फिर साक्षा निर्देश किया जाता है उपद्रष्टा च चरता भोक्ता महेश्वरः देहेश्विन पुरुषः चाप्युक्त उपद्रष्टा परीपस्थ स्रष्टा स्वयं यथा अन्यह कुशल अव्याप यजमानु यम व्यापतेषु ततस्थ अव्याप यज्ञकुशल यजमान्यापारगुण दोषाणिता तव्यक्यापारेसु अव्याप अनो विलक्षण त्यक सब व्यापाराणाम आत्मा है, ना है अर्थात स्वयं क्रिया न करता हुआ पास में स्थित होकर देखने वाला है जैसे कोई यज्ञ विद्या में कुशल अन्य पुर स्वयं यज्ञ न करता हुआ यज्ञ कर्म में लगे हुए पुरोहित मृत्विक यजमान और यजमानों द्वारा किए हुए कर्म संबंधी गुण दोषों को तटस्थ भाव से देखता है उसी प्रकार कार्य और कारणों के व्यापार में स्वयं न लगा हुआ उनसे अन्य विलक्षण आत्मा उन व्यापार युक्त कार्य और कारणों को समीपस्थ भाव से देखने वाला है अथवा देह चक्ष मनोबुद्ध्यात्मान द्रष्टार दृष्टा देह दत आरभ्य अतरतम समीप आत्मा दृष्टा यतः परो अंतरो न अस्ति दृष्टा स सा दृष्टित्वाद् उपदृष्टा उपद्रष्टा अथवा देह चक्षु मन बुद्धि और आत्मा ये सभी दृष्टा हैं उनमें बाह्य दृष्टा शरीर है और उससे लोकर लेकर उन सबकी अपेक्षा अंतर्तम समीपस्थ दृष्टा अंतरात्मा है जिसकी अपेक्षा और कार्य आंतरिक दृष्टा न हो वह अतिशय सामिप्य भाव से देखने वाला होने के कारण उपद्रष्टा होता है अतः आत्मा उपद्रष्टा है यज्ञोप यज्ञोपदृष्टिवद सर्वविश्वीकरणाद उपद्रष्टा अथवा यो संजोग कि यज्ञ के उपद्रष्टा की भांति सब का अनुभव करने वाला होने से आत्मा उपद्रष्टा है अनुमंता चुमोदनम अनुमनम कुरस्सु तत्क्रियासु परितोषः, तत्कर्ता अनुमंता चा। तथा यह अनुमंता है क्रिया करने में लगे हुए अंतःकरण और इंद्रियादि की क्रियाओं में संतोष रूप अनुमोदन का नाम अनुमनन है उसका करने वाला है अथवा कार्य कार्यकरण प्रवृत्तिशु स्वयं अप्रवृत्त अपि प्रवित्त इव तदनुकूलों तेन अनुमंता अथवा यह इसलिए अनुमंता है कि कार्य कारण की प्रवित्ति में स्वयं प्रवित्त न होता हुआ भी उनके अनुकूल प्रवित्त हुआ सा दिखता है अथवा प्रवृत्ता स्व्यापारेस तीभूत कदाचित अभी न इति अनुमत अथवा अपने व्यापार में लगे हुए अंतकरण और इंद्रियादि को उनका साक्षी होकर भी कभी निवारण नहीं करता इसलिए अनुमता है भरता भरण नाम मनोबुद्धि नाम संघता नाम चैतन्यत्म पाराथेन निमित्तभूते चैतनिया यूप इव इति भरता आत्मा इति उच्यते। तथा यह भर्ता है चैतन्य स्वरूप आत्मा के भोग और अपवर्ग की सिद्धि के निमित्त से संगत हुए चैतन्य के आभास आभासख्य आभासूप शरीर इंद्रिय मन और बुद्धि आदि का स्वरूप धारण करना भी फरण है और वह चैतन्य रूप आत्मा का ही क्रिया हुआ है इसलिए आत्मा को भरता कहते हैं भोक्ता अग्न्युष्णव नित्य चैतन्य स्वरूपेण बुद्धे सुख दुख मोहात्मक प्रत्यवय विषया विशे चैतनियात्मग्रस्ता इव जायमाना विभक्ता इति भोक्ता आत्मा उच्यती आत्मा भोक्ता है अग्नि के उष्ण्व की भांति नित्य चैतन्य आत्म सत्ता से समस्त विषयों में पृथक पृथक होने वाली जो बुद्धि के सुख दुख और मोहरूप प्रतीतियाँ हैं वे सब चैतन्य आत्मा द्वारा ग्रस्त की हुई सी दिखती हैं अतः आत्मा को भोक्ता कहा जाता है महेश्वरः महेश्वर सर्वात्म महान् महान च इति महेश्वरः आत्मा महेश्वर है वह सबका आत्मा होने की कारण और स्वतंत्र होने की कारण महां ईश्वर है इसलिए महेश्वर है परमात्मा देहादीना बुद्ध्या प्रत्यगात्म कलता अविद्या परम उपदृष्टि द्वादिलक्षण तो आत्मा इति परमात्मा वह परमात्मा है अविद्या द्वारा प्रत्यक आत्मा रूप माने हुए जो शरीर से लेकर बुद्धि पर्यंत बुद्धिपर्यंत आत्मशब्दवाच्य पदार्थ है उन सब से उपद्रष्टा आदि लक्षणों वाला आत्मा परम श्रेष्ठ है इसलिए वह परमात्मा है सो सोअत परमात्मा इति अनेक शब्देन ची उत कथिता श्रुतौ श्रुति में भी वह भीतर व्यापक परमात्मा है इन शब्दों से उसका वर्णन किया गया है क्वा अस्मिन देहे पुरुषः उत्तमः क्वस अस्म दे पुषा परता उत्तम पुरुषस्त परद्राजि वक्ष क्षेत्राधि उपन्यस्तो व्याख्यापृत ऐसा आत्मा कहा है वह अव्यक्त से पर पुरुष इसी शरीर में है जो कि उत्तम पुरुष परमात्मे त्युदारित इस प्रकार आगे कहा जाएगा और जो क्षेत्रजम चाप इमाम विद्धि इस प्रकार पहले कहा जा चुका है तथा जिसकी व्याख्या करके उपसंहार किया गया है तम एवं यथोक्त यथोक्लक्षण आत्मा इस प्रकार उस उपर्युक्त लक्षणों से युक्त आत्मा को एव वेपुरुर प्रकृति चुनै सहथ वर्तमी नूजो भजायते जाये से यथोक्त प्रकारेण वेत्तिपुरुष साक्षाद अहमती प्रकृति अविद्या अविद्यालक्षण गुण स्विकारे सह निवर्ति अभावं आपादिताम् विद्या उस पुरुष को जो मनुष्य उपर्युक्त प्रकार से अर्थात साक्षात आत्मभाव से कि यही मैं हूँ इस प्रकार जानता है और उपर्युक्त रूप प्रकृति को भी अपने विकार रूप गुणों के सहित विद्या द्वारा निवृत्त की हुई अभाव को प्राप्त की हुई जानता है सर्वथा सर्व प्रकारेण अपि सब सभूय पुनः पतिते अस्म विशरी देहांतराराय न अभिजाते न उत्पद्यते देहातर न गृहणाती सब प्रकार से वर्तता हुआ भी इस विद्वत्सरीर के नाश होने पर फिर दूसरे शरीर में जन्म नहीं लेता अर्थात दूसरे शरीर को ग्रहण नहीं करता अभी शब्दा किम इति अभिप्रायः अपि शब्द से यह अभिप्राय है कि अपने धर्म के अनुकूल बरतने वाला पुनः उत्पन्न नहीं होता इसमें तो कहना ही क्या है ननु यद्यपि न्ञानोत्पतर पुनर्जन्मा तथापि प्राग ज्ञानोत्पत्तेह कृतानाम कर्मण उत्तर काल अतिक्रांता भावीना चाहिए चतिक्रांता जन्मता फलम नाशो नुक्त ना इे स्यु तीनी जन्मा पूर्वपक्ष यद्यपि ज्ञान उत्पन्न होने के पश्चात पुनर्जन्म का अभाव बतलाया गया है तथा ज्ञान उत्पन्न होने से पहले किए हुए ज्ञानोत्पत्ति के पश्चात किए जाने वाले और अनेक भूत पूर्व जन्मों में किए हुए जो कर्म हैं फल प्रदान किए बिना उनका नाश मानना युक्त युक्त नहीं है अतः ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी तीन जन्म और होने चाहिए कृत विप्रनाशों ही न युक्त इति यथा फले प्रवृत्ता आरब्ध जन्मनाम कर्मणाम न कर्मण विशेषः अवगम्य तस्मा त्रिप्रकाराणि अपि कर्माणि त्रीण जन्मा आरभेरन संहता सर्वाणी एक जन्म आरभेरन अभिप्राय यह है कि सभी कर्म समान है उनमें कोई भेद प्रतीत नहीं होता अतः फल देने के लिए प्रवृत्त हुए जन्मारंभ करने वाले प्रारब्ध कर्मों के समान ही किए हुए अन्य कर्मों का भी बिना फल दिए नाश मानना उचित नहीं सूतरा तीनों प्रकार के कर्म तीन जन्मों का आरंभ करेंगे अथवा सब मिलकर एक जन्म का ही आरंभ करेंगे ऐसा मानना चाहिए अन्यथा कृत विनाशे सति सर्वत्र अनाश्वास च शास्त्रक्यम इति अत इदम अयुक्त उक्तम न स भूयह अभिजाये इति नहीं तो किए हुए कर्मों का बिना फल दिए नाश मानने से सर्वत्र अविश्वास का प्रसंग आ जाएगा और शास्त्र की व्यर्थता सिद्ध हो जाएगी अतः यह कहना कि वह फिर जन्म नहीं लेता ठीक नहीं है न छीयते चाच कर्माणी ब्रह्मेद ब्रह्म तस्वेव चि कातुवत सर्वाणी कर्माणी प्रदूयते इत्यादिश्रुति सतेभ्य उक्त विदुष उत्तर उत्तरपक्ष यह बात नहीं क्योंकि इसके समस्त कर्म क्षय हो जाते हैं ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है उसके मोक्ष में तभी तक की देर है अग्नि में तृण के अग्रभाग की भांति उसके समस्त कर्म भस्म हो जाते हैं इत्यादि सैकड़ों श्रुतियों द्वारा विद्वान के सब कर्मों का दाह होना कहा गया है